पुस्तक का नाम सूक्ष्म चीजों का संसार पहला भाग तुमने छठी और सातवीं कक्षाओं में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कई चीजों को देखा था कितना मजा आता है ऐसी चीजों को देखने में जो हमें साधारणत या दिखाई नहीं देती यह एक मजेदार बात है कि लगभग 300 से 350 साल पहले सूक्ष्मदर्शी की खोज होने तक लोगों को पता ही नहीं था कि संसार में चारों ओर चीजें बिखरी पड़ी हैं। सूक्ष्मदर्शी की खोज 17वीं शताब्दी में हॉलैंड में रहने वाले एक कपड़ा व्यापारी ने की थी इस व्यक्ति का नाम एंटोनी वाइन लेवन था कांच के विभिन्न प्रकार के लेंस बनाना और उनसे चीज़ों को देखना लेवनहूक का शौक था ऐसा करते करते उसने ऐसा लेंस बना लिया जिससे देखने पर चीज़ें लगभग 100 गुना बड़ी दिखती थी फिर क्या था लेवनहूक के सामने तो सूक्ष्म चीज़ों का संसार खुल गया और उसने कई प्रकार के सूक्ष्म जीवधारियों को देख देख कर उनके चित्र बनाना और उनका विवरण लिखना शुरू कर दिया धीरे धीरे अन्य वैज्ञानिकों ने भी चीज़ों को सूक्ष्म से देखना शुरू किया इससे न केवल हजारों प्रकार के, के सूक्ष्म जीवों का पता चला जंतुओं और पौधों की शरीर रचना और निर्जीव पदार्थों की बनावट के बारे में भी नये नये जानकारी मिली, जिन खोजा तीन सूक्ष्म चीजों को बड़ा करके देखना और उनके चित्र बनाना विज्ञान की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इस अध्याय में तुम सूक्ष्म चीजों का व्यवस्थित ढंग से अवलोकन करके उनके चित्र बनाने का प्रयास करोगे अतः इस अध्याय की नींव ही सूक्ष्मदर्शी है जिन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखने का अभ्यास नहीं होता उन्हें शुरू में कठिनाई हो सकती है अभ्यास हो जाने पर छोटी छोटी चीजों को इससे मजे से देखा जा सकता है इस अक्षय के सभी प्रयोग इस सूक्ष्मदर्शी से कई बार किए जा चुके हैं बड़े और महंगे सूक्ष्म में से देखने के लिए भी वैज्ञानिकों को अक्सर आंख गड़ाकर तक लेंस ऊपर नीचे रहना पड़ता है इसीलिए कहा है, जिन तीन जो खोजेगा वही पाएगा अतः जब से पहली बार में कुछ ना दिखे तो हिम्मत मत हारना, भिड़े रहना ये एक बार देखना सीख लोगे तो दुनिया भर की चीजें लाकर इसमें से देखने का मन करेगा अच्छा होगा कि पहले तुम सूशनरसी से अवलोकन करने का सही तरीका एक बार फिर से दोहरा लो